हम प्यार में जलने वालों को चैन कहा हरे आराम कहा हम प्यार मस्कार हमने एक बात कही कि आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है तो हमारी बातें जलन पर चल रही थी मगर देखिए हालांकि आज की शुरुआत हमने प्यार में जलने से की है मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जलने के सोर्सेज बहुत से हो सकते हैं प्यार भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है मगर हर तरह के जलने से परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जलने से कभी चिड़ हो सकती है कभी दुख हो सकता है कभी लग सकता है कि कुछ चला गया जैसे इनका प्यार में कुछ चला गया था तो परेशान है मगर हमको यह तो पता होना चाहिए कि हम किस बात से नाराज हैं और क्या हम उसको समझा बुझा के उस बात को खत्म कर सकते हैं जलन सीरियस कब हो जाती है जलन सीरियस कब हो जाती है जबकि हम अपना सेल्फ कंट्रोल गवा देते हैं मैं आपको बता सकता हूं मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि कभी कभी मेरे अंदर की जलन इतनी अधिक हो जाती थी कि अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता था और मैं वायलेंट ऐसे तो कभी एक्शन में तो वायलेंट नहीं मगर हाँ बातों में जरूर एक्सप्रेशन बात कहने में जरूर वायलेंट हो जाता था और मेरी बातों से वो जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी बातों के तीर से बातों के चोट लोगों को पहुंचा दे वो कर देता था मगर उसी के साथ में कभी कभी वो जलन जो थी वो एक डर भी बन जाती थी और उस जलन की वजह से कि पता नहीं अगला क्या कर देगा और आप उसके चलते भाई अपना बैचमेट अपना अफसर बन गया अब बैचमेट अफसर बन गया और आपने उससे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो अब मालूम क्या कर दे और अब नतीजा क्या होता था कि साहब हम अपना काम भी करना भूल जाते थे तो अब मैंने ये सोचा और जो हमें गुरुजनों ने बताया उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं देखिए पहली बात तो जो जलन में होती है वो ये स्पष्ट है कि जलन ये दिखाती है जलन का मेजर सोर्स है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों होता है भैया एक प्रमोशन खो गया एक पोस्टिंग नहीं मिली और बस जब वो सब नहीं हुआ तो हम अपने आप को ही मारना शुरू कर देते हैं क्यों क्योंकि मुझे वो स्टेटस नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था और उसके चलते हम अपनी नजर में ही गिर जाते हैं मैं आपको यह बता सकता हूं कि जब मैं पहली बार प्रमोट नहीं हुआ तो मैंने गर्दन झुका के चलना शुरू कर दिया मैंने आपको शायद पहले कभी बताया होगा कि मुझसे एक सज्जन ने एक बार यह कहा था कि आप ऐसा धरती दबा के क्यों चलते हैं मतलब उनको जो भी उनका मतलब रहा हो मगर उस वक्त मैं गर्दन उठा के और बहुत कॉन्फिडेंटली कदम रख के चलता था मगर मुझे अच्छी तरह से याद है कि प्रमोशन में फेल होने के बाद मैंने सिर झुका के चलना शुरू कर दिया क्यों क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इंफीरियर हूं और सवाल यह है कि मुझे लगता था मैं इंफीरियर था नहीं <coughs> माफ कीजिएगा जिस दफ्तर में मैं था वहां पर मैं सबसे बड़ा अधिकारी था तो एक सवाल होता है कि इंफीरियर होना और दूसरा होता है इंफीरियर लगना या महसूस करना तो अब क्या होता है कि हम अक्सर अपनी तुलना उन लोग से करते हैं जो कि या तो आगे बढ़ गए या जिनको जिंदगी में सफलता मिल गई मुझे याद है कि जिस दिन मैं पहली बार मेरा फेल होने का रिजल्ट आया मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया उस समय तक मुझे रिजल्ट पता नहीं था जब उनको फोन लगाया वो दूसरे शहर में थे और उनके कमरे से मुझे हंसने की और कुछ चाय के प्याले खनकने की आवाज आई मैं समझ गया कि रिजल्ट आ गया है और वो प्रमोट हो गए क्योंकि उनसे मेरा वादा था कि वो हेड ऑफिस में थे कि भैया रिजल्ट आवे तो हमको बता देना तो उन्होंने नहीं बताया अब जाहिर था कि उनके कमरे में अगर प्याले खनक रहे हैं और हंसने की आवाज आ रही है और उन्होंने मुझको नहीं खबर किया तो इसका मतलब कि मैं तो फेल हो गया तो उन्होंने फोन उठा कर के मुझसे कहा कि भाई आई एम वेरी सॉरी मैंने कहा कोई बात नहीं बट आई वॉन्ट टू गिव यू कंग्रेचुलेशन बधाई तो दे दिया उन्हें कोई चीज उनकी स्किल उनके अचीवमेंट उनकी किस्मत जैसे भी उनको मिली मगर मैं अपने आप को इंफीरियर समझने लगा और सब इन्फीरियर होने में कोई बुरी बात नहीं है अरे हम तो सब आदमी है ना और आदमी है कोई भगवान तो है नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज में अच्छे होंगे अरे वो शायद हमसे ज्यादा अच्छे रहे होंगे तो कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे नहीं हैं मगर हमको लगता है कि यार हम बेकार हो गए क्योंकि हमको एक वो चीज नहीं मिली जो अगले को मिल गई बस ये जो चीजें होती हैं ये हमको रोक देती है और उसके बाद हम ये मानने ही को तैयार नहीं होते कि भैया हम मतलब हम कुछ कर सकते हैं तो अब पहली बात वो ये है कि भाई अगर आपको अपनी कोई कमी दूर करनी है तो उसके लिए शायद सबसे पहली जरूरत तो ये है कि खुद को तो ये बताइए कि भाई आपके अंदर ये कमी है मगर वो आप बताने को तैयार नहीं होते अच्छा दूसरी स्थिति क्या होती है दूसरी स्थिति होती है कि जब हम अगले को अपनी संपत्ति अपनी बपौती समझ लेते हैं यानी हमारे बच्चे हुए हमारी बीवी हुई आप चलिए गर्लफ्रेंड को भी मान लीजिए गर्लफ्रेंड हुई कोई भी हुआ और जब उससे हमको जलन होने लगती है क्यों होती है क्योंकि वो जलन हमारे हिसाब से होता है कि साहब उस पर मेरी पकड़ कमजोर हो गई यानी अब ये बच्चा जो है या मेरी बीवी जो है या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा दोस्त जो है वो मेरे अलावा भी कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और इसका नतीजा क्या होता है कि हम उस पर चिल्लाते नाराज होते गुस्सा होते तो ये एक दोहरा स्टैंडर्ड हो जाता है और हम कभी कभी तो ये स्टैंडर्ड अपने ऊपर से मैंने जैसा पहले कहा कि सेल्फ कंट्रोल खो दिया तो ये सामने दिखाई पड़ता है अब फिर क्या होता है कभी कभी बहुत सभ्य मतलब मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं बहुत मैच्योर आदमी हूं मगर हम बहुत ही निती बेवकूफी का व्यवहार कर जाते हैं उसके बाद फिर माफी मांगते हैं कि भैया गलती होगी क्यों गलत अब यह माफी मांगना फिर यह सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है यह अपने आप में एक नुकसानदायक है क्योंकि ये जो आप माफी मांग रहे हैं यह एक्चुअली माफी नहीं मांग रहे मुझको अब ये लगता है अब मुझे समझ आता है कि वो माफी सिर्फ इसलिए मांगते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यार जो ये हमारा एक प्यार करने वाला था या जो हमारा पसंदीदा था जो मनपसंद था वो कहीं हमसे दूर ना हो जाए आज साहब यह तो एक पक्ष हुआ इसका दूसरा पक्ष क्या है कि मैं ये बात मानता ही नहीं कि ये जो जलन जो मुझे हो रही है इसका जिम्मेदार मैं जलन क्यों हो रही है अरे भैया ये सोचना है कि अपने बिहेवियर के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं अब आपको बताता हूं हम साहब सेंट्रल ऑफिस में बैठते थे सेंट्रल ऑफिस में हमारी जो सीट थी वो एक ऐसे दरवाजे के सामने थी जहां लिफ्ट से लोग आते थे तो लिफ्ट से जो भी आता था वो हमारी सीट के सामने से होकर जाता था तो नेचुरल था कि जो अंदर आ रहा है वो हॉल में सामने बैठे हुए हमको देखेगा ही अब अच्छा साहब हमारे पास काम धाम ज्यादा था, था तो हम तो अक्सर दरवाजे की तरफ देखते रहते थे जब हम दरवाजे की तरफ देखते थे तो होता क्या था कि हम तो उनको देख रहे हैं जो आ रहे हैं मगर जो आ रहे होते थे वो कभी कभी हमको नहीं भी देखते थे तो हम ये कहते थे कि ये साले जान के हमसे नजरे चुरा रहे हैं सच बात यह है कि बहुत से लोग नजरें चुराते भी थे वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके निकल जाते थे वो हमारे कुछ बैचमेट थे कुछ जूनियर थे कुछ अनेक ऐसे लोग थे यानी जिनसे हमारी दुआ सलाम से ज्यादा थी दोस्ती थी मगर हमें क्या लगता था कि यार प्रमोट हो गए तो अभी साले टाई और कोट पहन के घूम रहे हैं और साहब हमको जो है हमको नजरअंदाज कर दिया सवाल यह है कि भाई आखिरकार उसको भी तो बदलने का राइट है यह बात हम क्यों नहीं सोच रहे थे उस समय आज हम सोच रहे हैं आज हम समझ रहे हैं कि यस उसको राइट है अरे भाई जब उसने टाई लगा लिया जब उसने कोट पहन लिया जब उसने सूट पहन लिया तो उसको बदलने का राइट मिल गया अगर वो बदल गया तो गुनाह क्या है आप क्यों नाराज हो रहे हैं मगर साहब हम होते अच्छा जब हम चलन करते हैं ना तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम स्वार्थी हो जाते हैं हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं हमें एक हमारे अंदर एक बच्चे वाली बात आ जाती है कि वो क्या है मैं क्या चाहता था वो तो छोड़ दीजिए बच्चा क्या चाहता है वो नहीं उसको उसका मतलब नहीं उससे उसने क्या मांगा बच्चे ने कहा कि साहब मुझे खाना चाहिए बच्चे को चाहिए क्या शायद खाना मगर बच्चा मांगता क्या है मुझे पिज्जा चाहिए तो अब सवाल यह है कि जैसे मुझे मैं क्या चाहता था मैं शायद ज्यादा सम्मान चाहता था प्रमोशन नहीं मिला तो अब मैं कहने लगा कि मुझे सम्मान की कुछ नहीं चाहिए मुझे प्रमोशन चाहिए तो ये तो बच्चे वाली बात होगी एक हम एक कोर्स करते थे हम लोग तो उसमें एक शायद विवेकानंद जी ने या रामकृष्ण मिशन में कहीं पर कहा जाता है मोस्टेस्ट बेबी मोस्टेस्ट बेबी क्या होता है यानी कि आप बड़े तो हो गए आपके मुंछे दाढ़ी निकलें मगर आप रहे बच्चे क्योंकि आपके मन में केवल अपने लिए स्वार्थ है तो हम जब हम जलन करते हैं ना तो मुझे लगता है कि हम वो मोस्टैस्ड बेबी हो जाते हैं और वो मोस्टेस्ट बेबी सिर्फ अपने बारे में सोचता है अरे जरा ये सोच के देखिए कि मान लीजिए उसकी जगह पर आपने कोर्ट पहन लिया होता तो क्या हर बार आप जाते लपक लपक के बिना कोर्ट वालों से हाथ मिलाने ऐसा तो नहीं होता ना यार उसकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है वो भी किसी दूसरी परेशानी में हो सकता है अब हम तो नहीं सोचते थे ये बात अच्छा फिर एक हमें डर क्या हो जाए हमें जब हम जलन करते हैं ना तो उस वक्त हमारे दिल में एक डर होता है वो डर क्या होता है वो डर होता है कि हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा रिजेक्ट मतलब प्रमोशन में तो रिजेक्ट हो ही गया यार अब आपको किस चीज में रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको प्यार करने में भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा पसंद करने में भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा यानी हर जगह पर आप रिजेक्ट हो जाएंगे आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा आपको पसंद ही नहीं किया जाएगा पता नहीं यार क्यों ये बात दिमाग में आ गई थी और नतीजा क्या होता है कि इसके चलते ये जो हमारे अंदर जो असुरक्षा की भावना थी मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मेरे अंदर जो असुरक्षा की भावना थी उसके चलते एक इमोबिलिटी हो गई थी मैंने आगे बढ़ने की कल्पना ही छोड़ दी थी आपको सच बताऊं कि मेरी सारी परेशानी उस दिन तक रही जिस दिन तक कि हम प्रमोशन के लिए कंसीडर होने के लिए बैंकों में पता है आपको क्या होता है कि जब आप की नौकरी दो साल से कम रह जाती है तो आप प्रमोशन के लिए कंसीडर नहीं होते हम सब कंसीडर होना बंद हो गए जब हमारी उम्र अट्ठावन साल हो गई तो कंसीडर होना बंद हो गए तो हमको क्या हुआ उस दिन के बाद से हमारी सब जलन जीलन सब खत्म हो गई मतलब आज मैं आपसे जिस जलन की बात कर रहा हूं यह जलन अट्ठावन साल की उम्र तक रही अट्ठावन साल की उम्र के बाद वो जलन खत्म हो गई पूछिए क्यों खत्म हो गई अरे ये सारी असुरक्षा की भावना पसंद नापसंद वो आगे बढ़ गया ये हो गया सब खत्म हो गई तो अब आज मैं ठंडे दिमाग से जब अपनी जलन की भावना की बात करता हूं ना तो मुझे लगता है कि दो बातें सबसे जरूरी हैं इस जलन की भावना से निबटने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि भैया पहले तो ये समझ लो कि तुम्हें जलन हो रही थी हां हो रही थी मैं मानता हूं कि जलन हो रही दूसरी बात यह है कि वो जलन तुम कर रहे थे यानी उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है देखिए जलना कोई ऐसी बहुत बुरी बात नहीं है जलना तो स्वाभाविक बात है मगर उसको संभालना यानी उसको हैंडल करने के लिए एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की जरूरत है और उसके लिए कुछ थोड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना कौशल की जरूरत है तो भैया कौशल मेरे हिसाब से मैंने जो किया वो आपको बता देता हूं मैंने सबसे पहले तो उसकी जिम्मेदारी ले ली और जब भी कभी मेरे मन में कोई ऐसी बातें आई जो कि बहुत रैशनल नहीं थी कि मैं बेकार हूं मुझे कोई प्यार नहीं करता जो चाहिए वो सब मुझे मिलना चाहिए केवल मुझे पता है कि सही क्या है गलत क्या है मैं अब किसी पे भरोसा नहीं करूं ये सब बातें जो है ना इसको एक तरफ किनारे कर दो यार और जैसे जो लक्षण हमने बोले ना अभी जलन के वो सब जन ध्यान रखिए कि आप ही को पता होता है कि वो सब लक्षण है कि नहीं और जब आपको शक होने लगे जब आप किसी चीज पे बहुत पकड़ करने लगे कि अरे यार ये मेरे अलावा किसी और से भी बात कर रही है कर रहा है जो भी है तो वहां पर आप सावधान हो जाइए रुक जाइए भैया और जैसे हम हमेशा कहते ना कि जो आपका व्यवहार है जो आपकी जलन है यानी जो मेरी जलन थी मैंने उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी शुरू कर तो अब ये तो बात हो गई मेरी जलन की अब आपको एक और इस पे जलन के मुद्दे पर एक और बात कह सकता कभी कभी आप भी लोगों की जलन का कारण होते हैं आपको बता दू हम और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं लोग कहा, कहा जाता है मतलब लोग कहते हैं कि हम लोग दुनिया के नब्बे से पंचानबे परसेंट लोगों के सपने की जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसका मतलब उनको तो हमसे जलने का राइट है ये तो क्या होता है कि वो हमसे इतने नाराज होते हैं कि वो रीजन नहीं कर सकते वो नाराज हैं बस हमसे जैसे कि हम थे और उन्हें लगता है कि वही सही है अरे भाई जिस आदमी के पास कपड़े नहीं है खाना नहीं है अरे हम गाड़ी पे चल रहे हैं गाड़ी नहीं है हमारा अगर स्वास्थ्य ठीक है हम पैदल चल सकते हैं और वो बंदा नहीं चल सकता तो वो कहता है वो जल रहा है हमसे वो क्यों कह रहा है वो कह रहा है कि कैसे साले ऐसा टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं मगर मजबूरी ये है कि वो अपने विचारों की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना होगा मैं साहब आपको बता सकता हूं कि मैं उन्नीस तक बहुत आगे चल रहा था मेरी गाड़ी बहुत तेज चल रही थी मैं कि नौकरी के सिलसिले में बता रहा हूं तो उस समय मुझसे जलने वाले लोग भी थे और अब्लिक तरीके से कहा भी जाता था मुझसे मुझको आज भी याद है कि हमारे एक मित्र हमसे कहा करते थे जब हम नौकरी ढूंढ रहे थे उन दिनों तो इत्तेफाक ये था कि मैं बहुत सी नौकरियों के लिए सेलेक्ट हो गया था वो नहीं हुए थे मुझसे कहते थे यार कम से कम एक दो इम्तहान में तो मत बैठो क्योंकि तुम नहीं बैठोगे तो कम से कम हमको एक चांस तो मिलेगा सफल होने का कालांतर में वो हमसे जीवन में बहुत सफल हो गए बहुत आगे चले गए मगर उस समय की बात यह है कि उस समय उनकी वो भावना थी तो अगर मैंने उस मैं सोचता हूं कि अगर मैंने उस समय कुछ रिएक्ट किया होता तो शायद हमारी उनकी मित्रता पिछले चालीस पचास साल नहीं चली होती चालीस पचास साल की मित्रता बहुत होती है यार तो शायद वो धैर्य और ये स्वीकार कर लेना कि भाई जो मतलब उनके अंदर भी कुछ है उनको शायद ये बताना जब मैं क्योंकि हम और वो एक साथ पढ़ रहे थे और उनके नंबर भी मुझसे ज्यादा ही आते थे तो जब मैं उनसे ये कहता था कि नहीं यार तुम इन्फीरियर नहीं हो तो आज मैं ये बात कह सकता हूं कि जब मैं उनसे यह कहता था कि तुम इन्फीरियर नहीं हो तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एश्योरेंस था और वो मैं क्यों कह पाता था वो शायद सिर्फ इसलिए कह पाता था कि मुझे अपने अंतर मन में यह विश्वास था कि मैं तो सक्षम हूं ही मेरी सक्षमता मुझे वो इम्तहानों में पास होने से मिल रही थी यानी कि मेरा मेरी अपने ऊपर जो कंट्रोल की भावना थी वो मेरे अंदर थी और वो थी बहुत अच्छी भावना थी मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको क्या कह सकता हूं कि वो एक बहुत अच्छे स्तर की भावना थी तो इसलिए शायद मैं उनको आश्वासन दे सकता था तो जब मैं उनसे ये कहता था कि भाई आप भी कुछ कर सकते हैं आप भी आगे बढ़ सकते हैं तो उस वक्त मैं अपने सेल्फ कंट्रोल यानी कि अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज करते हुए बोलता था अब सवाल आता है कि देखिए दूसरे व्यक्ति की जो जलन है ना उसके बारे में आपको कुछ बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है आप चाहें तो उसकी मदद कर सकते हैं मगर उसमें दया मत करिएगा यह मत करिएगा कि अरे यार हम बड़ा अफसोस है तुम्हारे साथ ऐसा हो गया जब हमारे मित्र जिन, जिनके मैं जिक्र कर रहा था जब उन्होंने मुझसे कहा अरे यार बड़ा अफसोस हुआ कि तुम्हारा नहीं हुआ और तुम हो जाते तो बड़ा अच्छा रहता तो अब मैं आपको सही बता रहा हूं इस बात को हुए भी कम से कम 20 साल हो चुके हैं और मुझे आज भी यह बात जो है उसी दिन की तरह याद है क्यों याद है क्योंकि मुझे उनकी दया की नहीं जरूरत थी जो उन्होंने मुझे दया दिखाई मैं आज ये कह सकता हूं कि गलत थी दया नहीं करनी अब मुझे सक, मुझे सक्षम करिए मुझे एनेबल करिए कि भाई तुम नहीं हो पाए कोई बात नहीं मुझे आज ख्याल है कि आईएएस का इम्तहान था मेरा लास्ट चांस था जब मैं मतलब वो इम्तहान हुआ फेल हो गया और हमारे एक साथ में एक पढ़ने वाले सज्जन थे वो एक वो सेलेक्ट हो गए तो क्या हो गया वो मेरे पास आए और कुछ प्रसाद वर्षाद चढ़ा के वो साले कुछ जले पे नमक छिड़क रहे थे शायद तो जब प्रसाद वसाद चढ़ा के आए और हमसे बोले सुना है कि एक, एक नया चांस मिलने वाला है तो अभी हिम्मत मत हारना यार इतना मैं मतलब मुझे लगा कि ये आदमी सचमुच में मेरा मजाक उड़ा रहा है वो मुझसे ये नहीं कह रहा था कि जो मैं समझ पाया उनकी बातों के पीछे वो ऐसा नहीं था कि वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे लिए एक मौका और है वो मुझे एक आश्वासन झूठा आश्वासन जो स्पष्ट झूठ था वो देने की कोशिश कर रहे थे और मेरे लिए वो एक तरह से उनकी दया की भावना थी वो दया, दया दया दिखा रहे थे तो वो दया थी डेफिनेटली मगर मुझे उसकी जरूरत नहीं थी नतीजा हुआ कि शायद वो संबंध जो था वो उसी दिन खत्म हो गया वो मेरी मेरी मेरी तरफ से मेरी ओर से क्योंकि वो जलन जो मेरे अंदर पैदा हुई उस असफलता के कारण और उनके दया दिखाने ने उस जलन में शायद आग में घी का काम कर दिया तो दया मत दिखाइए अगर कोई आपसे जल रहा है तो उस पर दया मत दिखाइए उसको उस उस कमजोरी से बाहर आने का मौका दीजिए आप समझ रहे हैं ना कि वो उसका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ही इज फीलिंग इन्फीरियर ही इज नॉट बींग इन्फीरियर तो जब वो इंफीरियर फील कर रहा है तो उस इंफीरियोरिटी को फील करने को हटाइए वो इंफीरियर है नहीं उसको बस खाली इतना ही समझाना है तो देखिए साहब मेरे हिसाब से जलन से निबटने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है वो ये है कि अपने रीजन को अपनी हिम्मत को बनाए रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए देखिए जलन के बारे में मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो यह है कि समझ लीजिए कि जलन हो रही है चाहे आपके अंदर हो रही हो या किसी और के अंदर हो रही हो तो जलन को पहचानना यह समझना है और यह भी समझ लीजिए कि जलन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप अछूती हो यानी कि आ, क्या कहा जाए उसको कि कोई अद्भुत चीज है ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से जलन को कभी इतनी महत्व इतना महत्व मत दीजिए कि वो जलन की वजह से लोग नष्ट हो जाते हैं रिलेशंस नष्ट हो जाते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ये मान लीजिए कि जलन भी एक भावना है और उस भावना को समझना है स्वीकार करना है तो साहब मैं आज की बात तो यहीं पर खत्म कर रहा हूं सिर्फ इतना ही कहते हुए कि जलन की भावना मैंने आपको अपने अनुभव और अपनी जलन के बारे में स्पष्ट बता दिया है और इसकी वजह केवल इतनी है कि जलन की भावना कभी प्रमोशन के लिए हो सकती है कभी किसी और चीज के लिए जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि मेरा भाई मुझसे छोटा है वो बहुत फास्ट बॉलिंग करता था यानी जब हम लोग बचपन में खेला करते थे और मैं फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाता था मैं स्पिन बॉलिंग करता था क्रिकेट में अब क्या हो गया कि उसके फास्ट बॉलिंग पे उसको ज्यादा विकेट मिलते थे मेरे को स्पिन बॉलिंग में उतने विकेट नहीं मिलते थे नतीजा क्या हुआ कि मैं जलने लगा और जलन की भावना से मैंने छोड़ दिया मैंने बॉलिंग करना ही छोड़ दिया और सच बताऊं आपको क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया क्यों क्योंकि मुझे लगने लगा कि मैं कमजोर हूं मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है और वो क्षमता नहीं होने से अगर जो उस समय मुझे किसी ने समझाया होता कि अरे भैया एक कौशल है आप उस कौशल को समझ लीजिए तो शायद समझ लेते मगर इत्तेफाक नहीं था ना हमें किसी ने समझाया मगर हम तो भाई अपना मौका देख रहे हैं हम तो आपको समझा दे रहे हैं और लेट अस सी कि आप कितना समझे और मेरी एक सलाह है हमने कहा ना जलन की भावना को समझ ली तो भैया अगर जलन की भावना आपके अंदर भी है तो दोस्त उस जलन की भावना को पहले तो पहचान लीजिए और अगर हो सके तो उसको स्वीकार कर लीजिए और उसके बाद स्वीकार करना और पहचानने का सबसे आसान तरीका है किसी को बता दीजिए तो अगर आप चाहे तो मुझको बता दीजिए और चाहे तो किसी और को बता दीजिए मुझको बताने के लिए ट्विटर हैंडल है एट द रेट हमने एक बात कही H U M N E E K B डबल ए T K A H I ठीक है यहां पर बता दीजिए मुझे फोन कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पर बता दीजिए फेसबुक पर बता दीजिए वरना किसी से भी बता दीजिए क्योंकि बात करते रहना बताते रहने से अपने अंदर हल्के रहेंगे और ये हल्कापन हमें बहुत आ, आराम देगा बहुत मजा देगा मैं कहना यह चाहता था क्योंकि हल्के होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है तो भैया जलना नहीं है और बातें करते रहना है इसके साथ ही आज आपसे विदा लेता हूं नमस्कार आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद बहला बहेली तो बहला जब दिल ना दिली तो ऐसे महिला